मैंने सुना है एक सम्राट एक रथ से गुजरता था जंगल से आता था शिकार करके राह पर उसने एक भिखारी को देखा जो अपनी जोली को पोटली को सिर पर रखे हुए चल रहा था उसे दया आ गई बूढ़ा भिखारी था राजपथ पर मिला होता तो शायद सम्राट देखता भी नहीं इस एकांत जंगल में उस बूढ़े के थके मांदे पैर जीन जर्जर जर दे उस पर पोटली का भार उसे दया आ गई रथ रोका भिखारी को ऊपर रथ पे ले लिया कहा कि कहा तुझे जाना है हम राह में छोड़ देंगे भिखारी बैठ गया सम्राट हैरान हुआ पोटली वो अब भी सिर पे रखे हुए उसने कहा मेरे भाई तू पागल तो नहीं पोटली अब क्यों तो सिर पे रखे अब तो नीचे रख सकता है राह पर चलते समय पोटली सिर पर थी समझ में आती पर अब रथ पे बैठ के किस लिए पोटली सिर पर रखा है उस गरीब आदमी ने कहा अन्नदाता आपकी इतनी ही कृपा क्या कम है कि मुझे रथ पे बिठा लिया अब पोटली का भार और रथ पे रखूं ये क्या योग होगा लेकिन तुम सिर पर रखे रहो तो भी भार तो रथ पर ही पड़ रहा है ठीक ऐसी ही दशा है संदेह और श्रद्धा की तुम सोचते हो सोच तो वही रहा है तुम करते हो कर भी वही रहा है तुम की बीच में निर्मित हो जाते हो तुम ये जो पोटली सिर पर ढो रहे हो अहंकार की ओर दबे जा रहे हो और अशांत और परेशान और रथ उसका चल ही रहा है तुम कृपा करो रथ पर ही पोटली भी रख दो जिस पे तुम बैठे हो तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ श्रद्धा का इतना ही अर्थ है श्रद्धा इस जगत में परम बोध है संदेह अज्ञान है वो बूढ़ा आदमी मूढ़ था थोड़ी भी समझ हो तो पोटली तुम नीचे रख दोगे सब चल ही रहा है तुम नहीं थे चांद तारे चल रहे थे कोई अर्चना थी फूल खिलते थे पक्षी गीत गाते थे लोग पैदा होते थे सारा चल रहा था तुम कल नहीं रहोगे तब भी सब चलता रहे तुम क्षण को हो यहां तुम क्यों व्यर्थ अपने को अपने सिर पर रखे हुए हो उतार दो पोटली जीवन मरण दोनों उसी के है सुख भी उसी का दुख भी उसी का बीमारी भी उसी की स्वास्थ्य भी उसी का अगर तुम बीस से बिल्कुल हट जाओ तो बड़ी से बड़ी क्रांति घटित होती है एकमात्र क्रांति जो हो सकती जगत में वो घटित होती है तुम्हारे बीच से हटते ही जिस दिन तुम कहते हो सब तेरा है उसी दिन दुख मिट जाता है उसी दिन मृत्यु मिट जाती है क्योंकि दुख अस्वीकार में है मृत्यु अस्वीकार में है तुम मरना नहीं चाहते और मरना पड़ता है इसलिए मृत्यु तुम रांची हो फिर कैसी मृत्यु फिर कौन तुम्हें मारेगा तुम अपने हाथ से राजी हो चल के जाने को राजी हो फिर तुम्हें कौन मारेगा मृत्यु हार गई तुमसे अगर दुख आया और तुम दुख में भी प्रफुल्लित हो और धन्यवाद दे रहे हो दुख हार गया अब दुख तुम्हें दुखी ना कर सकेगा दुख दुखी करता है क्योंकि तुम्हारी चाह छिपी है भीतर कि दुख ना हो सुख हो और बड़े हैरानी की बात यह है कि ऐसी चित्त दशा में जब तुम चाहते हो दुख ना हो और सुख हो तुम जब दुख होता है तब तो दुखी होते ही हो क्योंकि जो तुमने नहीं चाहा था वो हो रहा है और जब सुख होता है तब भी तुम सुखी नहीं हो पाते क्योंकि भय बना रहता है कि जल्दी ही दुख आएगा ज्यादा देर न लगेगी दुख आ ही रहा होगा कहीं सुख छिन ना जाए जब तुम सुखी होते हो तब तुम दुखी होते हो कहीं सुख छिन ना जाए और जब तुम सुखी होते हो तब भी तुम सुखी नहीं हो पाते क्योंकि मन कहता और ज्यादा सुख हो सकता था यह भी कोई सुख है कल्पना प्रगाढ़ होती जो मिलता है वो सदा छोटा मालूम पड़ता है वासना विराट होती जो मिलता है वो सदा छतुर मालूम पड़ता है तब तुम दुखी होते हो और जब दुख आता है तब तुम दुखी होते तुम्हारा सारा जीवन ही दुख हो जाता है इस चित्त दशा को ही हमने नर्क कहा है नर्क कोई भूगोलिक जगह नहीं है उसे नक्शे में मत खोजना वो तुम में छिपा है वो तुम्हारे जीवन को देखने के ढंग का नाम है और फिर कुछ लोग हैं जो सदा स्वर्ग में रहते उनके हाथ में चाबी श्रद्धा की लग गई सुख आता है तो वो धन्यवाद देते हैं कि हमारी कोई पात्रता ना थी इतना तूने सुख दिया और दुख आता है तो भी वो धन्यवाद देते हैं कि जरूर तेरा कोई राज होगा तू निखारना चाहता होगा तू परीक्षा लेता होगा तू गलत को काटता होगा दुख तूने दिया है तो जरूर दुख के पीछे कोई राज होगा तेरी कोई अनुकंपा ही छिपी होगी हम नहीं पहचान पाते हमारी भूल ऐसा व्यक्ति दुख में भी सुख पाता है और सुख में तो सुख पाता ही है उसकी दशा स्वर्ग की हो जाती मेरा संसार को नहीं जीवन मरण का राम सुपने ही जन विसरे मुख हृदय हरि नाम कहते हैं दादू अब सपने में भी उसका नाम नहीं विसरता जब संशय न रहे तो सपना मिट जाता है इसे क्या तुमने कभी थोड़ा निरीक्षण किया कि जब तुम्हारे चित्त में बहुत संदेह होते हैं तब रात बहुत सपने आते और जब तुम्हारे चित्त में बड़ी शांति श्रद्धा की भावदशा होती सपने कम हो जाते जब परिपूर्ण श्रद्धा होती सपने बिल्कुल खो जाते क्योंकि सपना भी तुम्हारी वासना की ही प्रक्रिया है सपना है क्या सपना क्यों पैदा होता है सपना पैदा होता है तुम्हारी अधूरी वासना से जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला तो उसे तुम सपने में पाने की कोशिश करते हो तुमने चाहा था कि तुम सम्राट हो जाओ लेकिन नहीं हो पाए सम्राट भी नहीं हो पाते सम्राट वो भी भिखारी बने रह जाते तुमने चाहा था सम्राट होना नहीं हो पाए रात सपने में हो जाते हो सोने का महल बना लेते हो सिंहासन पर बैठ जाते हो मन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें सांत्वना दे रहा है मन कह रहा है मत घबरा सही दिन में रात में तो हो ही सकते हो तुमने अगर दिन में भूखे रहे उपवास किया तो रात राजमहल में तुम्हें निमंत्रण मिल जाता है सपने में जो तुमने दिन में चूक गए हो उसे रात सपना पूरा कर देता है सपना परिपूरक है अन्यथा तुम पागल हो जाओगे सपना तुम्हें थोड़ी सी राहत दे देता है थोड़ा ढाढ़स बना देता है सपना कहता है घबराओ में तो फर्क क्या है आधा दिन जागते हो आधी रात सोते हो समझ लो कि एक आदमी 60 साल जिंदा रहा तो 20 साल सोएगा अगर 20 साल यह आदमी सो सपना देखता रहे और दूसरा आदमी 20 साल जाग के सपना देखता रहे कि वो सम्राट है क्या फर्क है? सपना कहता है क्यों परेशान हो रहे हो जो तुम नहीं कर पाए वो हम यूं ही कर देते जो वासना से नहीं हो पाया वो हम कल्पना से कर देते कल्पना वासना की सहचरी है जैसे ही व्यक्ति संदेह से मुक्त हो जाता है जो मिला है उससे अनुग्रहित हो जाता है जो मिला है वो इतना है कि उससे ज्यादा की कोई मांग ही नहीं उठती सपना खो जाता है सपने की कोई जरूरत ना रही वासना ग्रस्त व्यक्ति ज्यादा सपने देखता है निर्वासना से भरा हुआ व्यक्ति कोई सपने नहीं देखता तुम्हारे सपने तुम्हारे मन की खबर देते हैं मनोविज्ञान तो तुम्हारे सपनों के आधार पर ही तुम्हारे व्यक्तित्व का पता लगाता है ना एक आदमी हो सकता है ब्रह्मचारी है लेकिन उसके सपने में वो स्त्रियों को देखता है उससे असली खबर मिलती उनके ब्रह्मचरी का कोई मूल्य नहीं असली बात तो रात है सपना बता देता है कि भीतर असली में क्या चल रहा है ब्रह्मचरी ऊपर ऊपर भीतर वासना चल रही और एक आदमी दीन दरिद्र अपने को त्याग में रख के जीता है सब छोड़ दिया है लेकिन रात सपनों में महल देखता है कुछ छूटा नहीं सपने तुम्हारे संबंध में ज्यादा असलियत की खबर देते हैं कैसी विडंबना है कि तुम्हारा जीवन ऐसा झूठ हो गया है कि सपने से पता लगाना पड़ता है कि सच क्या है मनोवैज्ञानिक पहले तुम्हारे सपने पूछता है कि अपने सपने बताओ क्योंकि तुम जो जाग के कहोगे उस पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता तुम्हारा धोखा आखिरी सीमा पर पहुंच गया है तुम कहोगे कुछ हो कुछ और तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम जो कह रहे हो वो कहां तक सच है कहां तक झूठ ऐसी संदेह की दशा में तुम दूसरों पर ही थोड़ी संदेह करते हो अपने पर भी संदेह करते हो देह धीरे धीरे आत्मसन बन जाता है तुम्हें अपने पर भी भरोसा नहीं रहा है दादू कहते हैं अब तो सपने में भी उसका विस्मरण नहीं होता इसका अगर ठीक अर्थ समझो तो यह हुआ अब सपने आते ही नहीं उसका स्मरण ही होता है क्योंकि उसका स्मरण होता रहे तो सपना कैसे आएगा इस स्मरण का तो अर्थ है कि नींद पूरी नींद नहीं है अब कोई हिस्सा जागा हुआ है जो स्मरण कर रहा है दिया जल रहा है भीतर ज्योति जल रही अंधेरा नहीं अन्यथा स्मरण कौन करेगा चैतन्य की ज्योति भीतर जगमगा रही अंधेरे में सपने आते हैं जैसे अंधेरे में चोर डाकू आते सांप बिच्छू आते जब दिया जलता है घर में तो चोर डांकू भी दूर से निकल जाते कि घर का मालिक जागा हुआ है जब ज्योति स्मरण की जलती है भीतर तो सपना कैसे संभव है ही जन बीसरे मुख हृदय हरि नाम मुख में भी हरि का नाम चलता रहता है हृदय में भी हरि का नाम चलता रहता है इसको ठीक से समझ लेना इसका यह मतलब नहीं है कि दादू हरी हरी हरी हरी, हरी ऐसा जपते रहते इसे ठीक से समझ लेना क्योंकि इससे भ्रांति होने का डर है कि तुम जपने लगो हरी हरी हरी हरी उससे तुम पागल हो जाओगे उससे कोई पहुंचता नहीं स्मरण का अर्थ शब्द का स्मरण नहीं स्मरण का अर्थ भाव है जैसे मां खाना बनाती उसका छोटा बच्चा कमरे में घूम रहा है वो खाना बनाती लेकिन स्मरण बच्चे की तरफ लगा रहता है कहीं वो दरवाजे के बाहर तो नहीं निकल गया ऐसा कोई नाम नहीं लेती रहती उसका कि हरी हरी हरी क्योंकि अगर ये नाम लेती रहे तो तो बच्चे का पता ही ना चलेगा कि बच्चा कहां निकल गया ना ये नाम नहीं लेती बल्कि स्मरण की एक धारा बहती रहती एक सूक्ष्म अंतर संबंध बना रहता है बार बार लौट के देख लेती फिर काम में लग जाती लेकिन काम में लगी भी रहती और भीतर एक सतत सुरती बनी रहती कि बच्चा कहीं बाहर तो नहीं गया कुछ सामान तो नहीं गिरा लेगा अपने ऊपर हाथ पर तो नहीं तोड़ लेगा ऐसा कोई शब्दों में सोचती नहीं बस इसका भान बना रहता है इस भान का नाम स्मरण है तो मुख में और हृदय में एक ही भाव बना रहता है परमात्मा है मैं नहीं लेकिन बहुत से लोगों ने गलती समझ ली है बात हरे कृष्ण हरे राम वाले लोग हैं वो सड़कों पर चीखते चिल्लाते फिरते हैं हरे कृष्ण हरे राम वो चीखना चिल्लाना है उससे कुछ सार नहीं सार तो तब है जब तुम बैठो उठो चलो सो जागो उसका भान ना भूले एक सतत अहिर निष्धार तुम्हारे भीतर उसके स्मरण की चलती रहे उसकी भावधारा बनी रहे तुम उसे भूलो ना जैसे तुम कभी किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम सब काम करते हो लेकिन भीतर हृदय की धड़कन में प्रेमी का स्मरण बना रहता है तुम उसे भूल नहीं पाते उसकी याद बनी रहती एक मीठी सी पीड़ा हृदय के आसपास से घनीभूत हो जाती एक कांटा चुपता रहता है उस कांटे में चुभन भी है और मिठास भी है वो चुभन भी सौभाग्य है क्योंकि वो उन्हीं के जीवन में उतरती है जो धन्यभागी जिन्होंने श्रद्धा को पाया है अन्य नहीं उतरती इस संसार में तुम्हारे कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनसे तुम्हें थोड़ी सी समझ आ सकती है जैसे कभी तुम किसी के प्रेम में पड़े हो तो या तुम्हें अगर कभी ख्याल हो किसी गहरी चिंता में तुम तो उलझ गए हो तो विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा के दिन आ जाते हैं तब रात दिन एक ही स्मरण से भरा रहता है रात सोता भी है सपने भी देखता है तो सपने भी परीक्षा देने के देखता है। एक याद बनी रहती मगर यह सब उपमाए ठीक नहीं है ये तो सिर्फ तुम्हें इशारे देने को है क्योंकि परमात्मा की याद इन सब से बड़ी भिन्न है श्रद्धा होगी तो उसकी प्रती होगी सुपने ही जन विसरे मुख हृदय हरिनाम एक धुन बस्ती रहती अखंड श्वास श्वास में वही डोलता रहता मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर हुआ बड़े से बड़े सूफियों में एक जलालुद्दीन रूमी वो अल्लाह अल्लाह का स्मरण करता रहता था एक दिन गुजर रहा था रास्ते से जहां से गुजर रहा था वहां सुनारों की दुकानें थी लोग सोने चांदी के पत्थर पीट रहे थे कुछ हुआ जलालुद्दीन खड़ा हो गए उसे लोहार सुनार जो हथोड़ियों से पीट रहे थे सोने लोहे के पत्थरों को उसमें अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ने लगी वो नाचने लगा वो घंटों नाचता रहा पूरा गांव इकट्ठा हो गया ऐसी महिमा उस गांव में कभी देखी नहीं गई थी जलालुद्दीन प्रकाश का एक पुंज मालूम होने लगा वो नाश्ता ही रहा वो नाश्ता ही रहा लोहारों के सुनारों के हथौड़े बंद हो गए क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई वो भी इकट्ठे हो गए देखने वो जो चोट पड़ती थी जिससे अल्लाह का स्मरण आया था वो भी बंद हो गई लेकिन स्मरण जारी रहा और वो नाचता रहा उस रात उस संध्या दरवेश नृत्य का जन्म हुआ और जब बाद में उसके शिष्य उससे पूछते कि तुमने इसे कैसे खोजा तो वो कहता यह कहना मुश्किल परमात्मा ने ही मुझे खोजा मैं तो बाजार किसी दूसरे काम से जा रहा था अचानक उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ी लेकिन यह आवाज किसी और को सुनाई नहीं पड़ी थी उसके मन में एक धागा था एक सेतु था निरंतर अल्लाह का स्मरण कर रहा था उस चोट से उसका मन तैयार था उस तैयार मन में अन्य कहीं सुनारों या लोहारों के हथौड़ियों से कहीं किसी को परमात्मा का बोध हुआ है कहते हैं नानक को वो नौकर थे एक सूबेदार के और उसके सिपाहियों को अनाज देने का काम करते थे एक दिन अनाज दे रहे थे तौल रहे थे अनाज एक दो तीन तोल के डालते गए ग्यारह बारह फिर तेरह तो पंजाबी में तो तेरह तेरह ही पुकारा जाता है तेरा कहते ही परमात्मा की स्मृति बंध गई फिर तो वो तोलते गए और तेरह कहते गए फिर चौदह नहीं आया गांव भर में खबर पहुंच गई मालिक भी भागा हुआ आया रोका कि क्या पागल हो गए लेकिन इस आदमी को रोकना मुश्किल था इस आदमी में कोई महाशक्ति का उतरन हुआ था फिर मालिक ने भी कहा बांटने दो क्योंकि ये नानक नहीं है। कुछ और अविरभूत हुआ है बस उस दिन से नानक खो गए तेरा ही बचा। नानक से कोई पूछता कि कैसे पाया तो वो कहते अनाज तोलते हुए पाया तेरा पे अटक गया तेरा कहते कहते कहते कहते रूपांतरण हो गया तेरा शब्द से एक छलांग लग गई भाव में धारा बंधी हो तो बहाना कोई भी मिल सकता है भीतर भाव चल रहा हो तो पक्षियों के गीत जगा सकते और भीतर भाव चल रहा हो तो कृष्ण की बांसुरी भी सुनाई ना पड़ेगी ही जानिए, ही जन बीसरे मुख हृदय हरि नाम हरि भज, भज सफल जीवना पर उपकार समाय दादू मरना तह भला जह पशुपंखी खाई हरिभज सफल सफल जीवना दादू कहते हैं हरि को भज ही जीवन की सफलता जानी सफल शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है अंग्रेजी में शब्द है सक्सेस वो वैसा अर्थपूर्ण नहीं और भाषाओं में शब्द है लेकिन सफल शब्द का कोई मुकाबला नहीं सफल का अर्थ होता है फल का लग जाना उसका अर्थ सिर्फ सक्सेस नहीं क्योंकि यह भी हो सकता है कि एक आदमी सक्सेस हो जाए सफल हो जाए और फल लगे एक और शब्द है संस्कृत में वो है सुफल यह भी हो सकता है फल लग जाए लेकिन वो सुफल ना हो सफल का अर्थ है जब तुम अपने फल पर आ गए फल आखिरी घटना है वृक्ष में बीज से शुरू होती है यात्रा अंकुर टूटता है वृक्ष बनता है फूल आते हैं फिर फल आते हैं फिर फल में बीज लग जाते हैं फल आखिरी विकास की अवस्था है सफल का अर्थ है कि तुम अपनी उस जगह आ गए जहां फूल भी लग गए और फल भी लग गए मनुष्य के जीवन का फल क्या है जब तक हरी ना आ जाए जीवन में तब तक फल नहीं लगता तो अगर तुम संसार में ही रहे तो तुम बीज की भांति ही रहोगे और मर जाओगे सफल होना तो दूर तुम वृक्ष भी ना हो पाओगे अगर तुमने संसार से थोड़ा ऊपर उठने की आकांक्षा शुरू की तो अंकुर टूटा तो बीज के भीतर छिपा हुआ जीवन बाहर आया आकाश की तरफ यात्रा शुरू हुई अगर तुम सिर्फ आकांक्षा ही करते रहे अभीपाही करते रहे तो वृक्ष हो जाओगे लेकिन फूलना लगेंगे अभिपसा जीवन बननी चाहिए जो तुम चाहते हो उस यात्रा पर तुम्हें निकलना भी चाहिए जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा आचरण भी बन जाना चाहिए जब परमात्मा की तरफ की यात्रा तुम्हारा आचरण बनने लगती तो फूल आने शुरू हुए तो ऐसा समझो संसारी बीज साधक वृक्ष साधु फूल और सिद्ध तो स्वयं परमात्मा हो गया सफल जब तक तुम परमात्मा ही ना हो जाओ तब तक हम सफल नहीं मानते इस मुल्क की आकांक्षा बड़ी गहन है पूर्व की अभी सब बड़ी है। इस कम पे हम राजी नहीं हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का परमात्मा ही निखर ना आए सब कूड़ा कचरा कर कर जल ना जाए तुम्हारा सोना ही ना बच रहे तब तक हम राजी नहीं हैं, तब तक हम सफल नहीं कहते धन की सफलता को हमने सफलता नहीं कहा है पद की सफलता को सफलता नहीं कहा है बस एक प्रभु प्राप्ति को सफल होना कहा है हरि भजी साफल जीवना जिसने हरि को भज लिया हरि का भजन आ गया स्मरण आ गया जिसके जीवन में हरि की गंध उतर आई वो सफल हुआ पर उपकार समाई ऐसे व्यक्ति का जीवन करुणा बन जाता है प्रेम बन जाता है सेवा बन जाता है इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए ये शब्द बड़े अनूठे हैं पर उपकार समाई तुम दूसरे का उपकार दो तरह से कर सकते हो एक तो कि तुम उपकार करो चेष्टा से विचार से योजना से तब ये उपकार भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा तब तुम उपकारी हो जाओगे तब तुम्हें लगेगा कितना मैंने दूसरों के लिए किया तब तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा एक और है उपकार का ढंग कि तुम हरि को उपलब्ध हो जाओ तुम इसके पहले उपकार की बात ही मत सोचो उसके पहले तुम सेवा कर ही नहीं सकते उसके पहले तुम्हारी सब सेवा जहरीली होगी वो तुम्हें भी खाएगी और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगी हरि को तुम पहले पालो फिर तुम्हारे जीवन में एक सेवा होगी उसे तुम्हें योजना न करनी पड़ेगी न तुम्हें कृत्य करना पड़ेगा वो होगी इसलिए दादू कहते हैं, पर उपकार समाई तुम उसमें समा जाओगे तुम उससे पीछे ना खड़े रहोगे तुम उपकार करते वक्त पीछे खड़े होकर देखते न रहोगे कि मैं उपकार कर रहा हूं तुम उपकार में समा जाओगे तुम उसके साथ एक हो जाओगे लीन हो जाओगे तुम्हें यह भी याद न रहेगी कि कोई धन्यवाद दे कोई धन्यवाद देगा तो तुम चौंकोगे कि मैंने कुछ किया नहीं और ये जो उपकार है उपकार शब्द इसे पूरा नहीं कह पाता ये तुम्हारा आनंद होगा ये तुम्हारा उत्सव होगा